महाभारत शांति पर्व एक चारिशोध्या प्रत्ये वैशम पान जी कहते हैं जन्मेजय मंत्री प्रजा आदि के उस देश का लोचित वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उसका उत्तर देते हुए कहा धन्या नम्जे साम ब्राह्मण पुंगवाह वा गुणानाहु निश्चय ही हम सभी पांडव धन्य हैं जिनके गुणों का बखान यहाँ पधारे हुए सभी ब्राह्मण कर रहे हैं हम में वास्तव में वे गुण हो या न हो आप लोग हमें गुणवान बता रहे हैं अनुग्रा पन्ना सराह हमारा विश्वास है कि आप लोग निश्चय ही हमें अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं तभी तो ईर्ष्या और द्वेष छोड़कर हमें इस प्रकार गुण संपन्न बता रहे हैं धृतराष्ट्रो महाराज पिता मे दैवत परम शासन से प्रिय चेय मक्षी महाराज मेरे पिता ताऊ और श्रेष्ठ देवता है जो लोग मेरा प्रिय करना चाहते हूँ उन्हें सदा उनकी आज्ञा के पालन तथा में लगे रहना चाहिए एतदर्थम ज्ञाते महत अश सुशोषणम कार्यम मया नित्यम मतन अपने भाई बंधुओं का इतना बड़ा संघार करके मैं इन्हीं महाराज के लिए जी रहा हूँ मुझे नित्य निरंतर आलस्य छोड़कर इनके सेवा शुशुषा से में संलग्न रहना है यदि चाहम अनुग्राहताम श्रेताम तथा धृतराष्ट्रे यथा पूर्व मृत्युम वर्तिमर्थ यदि आप सब श्रोहितों का मुझ पर अनुग्रह हो तो आप लोग महाराज धृतराष्ट्र के प्रति वैसा ही भाव और बर्ताव बनाए रखें जैसा पहले रखते थे ये स नाथो हे जगतो भगवान अश पृथ्वी कृष्णा पांडवा सर्व चेतम कर्तव्यम भवदिर्वचनम मम ये संपूर्ण जगत के आप लोगों के और यही संपूर्ण जगत के और आप लोगों के और मेरे भी स्वामी हैं यह सारी पृथ्वी और यह समस्त पांडव इन्हीं के अधिकार में हैं आप सब लोग मेरी इस प्रार्थना को अपने हृदय में स्थान दे अनुताथेष्ट गम्यता पौरजान पदा सर्वान्सिजनंदन यौवराज्य न कौंतेम सेना जम इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने नगर और जनपद के निवासियों को यह आज्ञा दी कि आप लोग इच्छा इच्छानुसार अपने अपने स्थान को पधारें इस प्रकार उन सब को विदा करके कुनंदन युधिष्ठिर ने कुमार भीमसेन को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया मंत्रे च निश्चय चाठ गुणस्य चिंतरे विदुरम बुद्धिम पन्नम प्रीतिमान सामिशत फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ बुद्धिमान विदुर जी को आमंत्रण कर्तव्य निश्चय तथा छह गुणों के चिंतन के कार्य में नियुक्त किया पहला राजकाज के संबंध में गुप्त सलाह देना मंत्रणा है दूसरा संधि विग्रह यान आसन भाव तथा ये छह राजा के नीति संबंधी गुण हैं कृतम तथा चिंतन संजय जो जे आमा सृद्धम सर्वगुण युतम कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं हुआ इसकी जांच करने तथा आय और व्यय पर विचार के कार्य में उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को लगाया बल से परिमाणे चक्तवे तनो स नकुलम जाति सदराजा कर्मणाम सेना की गणना करना उसे भोजन और वेतन देना तथा तो उसके काम की देखभाल करना इन सब कार्यों का भार राजा युधिष्ठिर ने नकुल को सौंप दिया पर चाव मर्दरे। महाराज फाल महाराज शत्रुओं के देश पर चढ़ाई करने और दुष्टों का दमन करने के कार्य में युधिष्ठिर ने अर्जुन को नियुक्त किया कार्यु कार्युम्यम पुरोधताम श्रेष्ठ निशत ब्राह्मणो और देवताओं से संबंध रखने वाले कार्यों पर तथा अन्यान्य ब्राह्मणो कर्तव्यो पर सदा के लिए पुरोहितों में श्रेष्ठी की नियुक्ति की गई निपति गयी सहदे प्रजानाथ सहदेव को राजा युधिष्ठिर ने सदा ही अपने पास रहने का आदेश दिया उन्हें सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा का काम सौंपा गया था यान यान मन योग्या कर्म युद्ध प्रेमाड़ो मही पति प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठी ने जिन जिन लोगों को जिन जिन कार्यों के योग्य समझा उन उनको उन्हीं उन्हीं कार्यों पर नियुक्त किया संजयम धर्मात्मा विदुरादे कर्तव्यम था युवी का संहार करने वाले धर्म वत्सल धर्मत्मा युधि ने विदुर तथा विद्यमान युष्य से कहा आप लोगों को सदा सावधान रहकर प्रतिदिन उठ उठकर मेरे ताऊ महाराज धित की सेवा का सारा आवश्यक कार्य रूप से संपन्न करना चाहिए चा राजानम तान और जनपद निवासियों के भी जो जो कार्य हो उन्हें उन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पृथक पृथक पूर्ण करना चाहिए इसी महाभारती शांति परवि राजधर्माशासन पर बढ़ी भी योगशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में भीमसेन आदि की भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ